श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग विवाह और पुनरागमन श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन स्थिति तत्कालीन दिव्योन्माद अवस्था का स्मरण कर श्री रामकृष्ण देव ने कितने ही बार हमसे कहा है आध्यात्मिक भाव के प्राबल्य से साधारण जीवों के शरीर तथा मन में उस प्रकार की तो कौन कहे यदि उसकी चतुर्थांश खलबली भी उत्पन्न हो जाए तो शरीर उसी समय नष्ट हो जाएगा दिन रात अधिकांश समय माँ के किसी न किसी रूप का दर्शन पाकर मैं उस समय भूला रहता था तभी मेरी रक्षा हुई है अन्यथा अपने शरीर को दिखाकर इस चोले का रहना असंभव था उस समय से लेकर लगातार छ वर्ष पर्यंत एक क्षण के लिए भी मुझे नींद नहीं आई नेत्र पलक शून्य हो चुके थे प्रयत्न करने पर भी कभी पलक नहीं डाल पाता था कितना समय बीत गया इसका मुझे कोई ध्यान नहीं रहता था तथा अपने शरीर रक्षा की बात मुझे प्रायः विस्मृत हो चुकी थी जब कभी शरीर की ओर तो थोड़ा बहुत मेरा ध्यान जाता था तब उसकी दशा देखकर मैं कांप उठता था मन में मालूम होता था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ दर्पण के सम्मुख खड़े हो आँखों में उंगली डालकर मैं देखा करता था कि पलकें गिरती हैं या नहीं उस समय भी पलकें नहीं गिरती थी घबराकर मैं रो उठता था और माँ से कहता था माँ तुझे पुकारने तथा तुझ पर विश्वास करने का क्या यही फल निकला तूने भयंकर रोग से मेरे शरीर को जर्जर कर डाला पुनः दूसरे ही क्षण फिर मैं कह उठता जो कुछ होनहार है हो शरीर भले ही चला जाए पर तू मुझे न छोड़ना मुझे दर्शन दे मुझ पर कृपा कर माँ एकमात्र तेरे पाद पद्मों की ही मैंने शरण ली है तेरे शिवाय मेरी और कोई भी दूसरी गति नहीं है इस प्रकार रोते रोते मेरा मन पुनः अद्भुत उत्साह से पूर्ण हो उठता था शरीर अत्यंत तुक्ष तथा हेय प्रतीत होता था माँ का दर्शन उनकी अभयवाणी सुनकर मैं आश्वस्त होता था श्री जगन्माता के अचिंत्य निर्देश से उस समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव के अंदर अयाचित रूप से अद्भुत दैवी प्रकाश को देखकर मथुर बाबू विस्मित तथा स्तंभित हुए थे किस प्रकार उन्होंने उस दिन श्री रामकृष्ण देव के अंदर शिव तथा काली की मूर्ति का साक्षात्कार कर जागृत देवता ज्ञान से उनकी पूजा की थी इसका विवरण अन्यत्र दिया गया है उस दिन से मानो दैवी शक्ति से प्रभावश ही श्री रामकृष्ण देव को वे दूसरी दृष्टि से देखने तथा उनके प्रति सर्वदा भक्ति विश्वास करने के लिए बाध्य हुए थे इस प्रकार की अघटित घटना से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण देव के साधन साधक जीवन में उस समय से मथुर बाबू की सहायता तथा अनुकूलता का विशेष रूप से आवश्यक होने के कारण ही इच्छा श्री जगन्माता ने उन दोनों को अविच्छि अविच्छेद्य प्रेमय बंधन में आबद्ध कर दिया था संशयवाद जड़वाद तथा नास्तिकता प्रधान वर्तमान युग में धर्मग्लानी को दूर कर जीवंत आध्यात्म शक्ति के संचार के निर्मित निमित्त श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन रूप यंत्र का श्री जगदम्बा ने किस प्रकार के यत्न तथा अद्भुत उपाय का अवलंबन कर निर्माण किया था उपरोक्त घटनाओं द्वारा उनका प्रमाण प्राप्त कर हम स्तंभित हो जाते हैं